जब विक्रांत ने सबके आगे ये बात रखी कि मकबरे वाला मर्डर केस आज से तकरीबन 20 साल पहले हुए समर्थन किया वही कुछ का मानना था की ऐसा नहीं हो सकता है चेतन राय समेत कुछ इन्वेस्टिगेटर्स किसी भी हालत में विक्रांत की बात सच मानने को तैयार नहीं थे जबकि राघव और जतिन जैसे कुछ इन्वेस्टिगेटर्स विक्रांत की बातों से पूरी तरह सहमत थे दरअसल वो दोनों पहले भी ओल्ड केस हैंडल कर चुके हैं वो लोग तो ओल्ड केस डिपार्टमेंट में पहले थे ही ऐसे में उन्हें विक्रांत की बात काफी हद तक सही लग रही थी जबकि चेतन का कहना था कि इन दोनों केस में जमीन आसमान का अंतर है उसका मानना था कि इन दोनों का मर्डर किए जाने के तरीके बिल्कुल अलग है और फिर दोनों मर्डर के बीच टाइमिंग में भी लगभग बीस साल से भी ज्यादा का अंतर है ऐसे में इन दोनों केस का आपस में कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता के साथ ही रितेश ने भी कहा कि जो 20 साल पहले औरत का मर्डर हुआ था उसका गला दबाकर उसे मारा गया था जबकि अभी मिस्टर अय्यर का मर्डर तो किसी हथियार से उनके सिर पर मारकर किया गया है। दोनों केस में कहीं से कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है लेकिन विक्रांत अभी भी अपनी बात को सही साबित करने में लगा हुआ था अब उसने दलील दी कि जब उस लड़की का मर्डर हुआ था तब यह कतिल नया था और हो सकता है उसे किसी का का मर्डर करने एक्सपीरियंस ना रहा हो इसीलिए उसने उस लड़की का गला लोगों को कैसे आसानी से मारा जा सकता है उसे एक्सपीरियंस हो गया हो और अब अब उसे किसी को मारने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है इसलिए उसने मिस्टर अयर को एक ही झटके में कुल्हाड़ी से मार डाला इतने सालों में सिर्फ उसके मारने का तरीका ही तो बदला है बाकी जगह तो सेम ही है दोनों को ही मारकर ताबूत के भीतर ही पैक किया उसने विक्रांत ये सब बातें इसलिए कह रहा था, क्योंकि वो पहले इस तरह के माहौल में रह चुका था वो ऐसे कातिलों के बारे में बखूबी जानता था जिस तरह से मिस्टर अयर का मर्डर हुआ था वैसे कोई नॉर्मल आदमी किसी को नहीं मार सकता और दूसरी बात यह भी है कि किसी भी आदमी का पहला मर्डर इस तरह का तो कत नहीं होगा इतनी बुरी तरीके से मारने के लिए बहुत हिम्मत मुझे भी की बात सही लग रही है हो सकता है की उस लहंगे वाली लड़की को मारने वाले आदमी ने ही मिस्टर अयर का मर्डर किया हो आप ऐसे देखिए ना हो सकता है की ये आदमी मकबरे के भीतर चोरी करने के साथ ही कोई साइको भी हो और हर बार चोरी करने के बाद ये किसी न किसी को मारकर ताबूत में रख देता है अगर ये ऐसा करता है तो पिछले कई सालों में ये ना जाने कितने लोगों को मारकर ताबूत में रख चुका होगा हम्म जतिन की बात सुनने के बाद नैना को भी काफी हद तक ये सारी चीजें ठीक लगी वैसे भी उसे विक्रांत के दिमाग पर काफी भरोसा था ठीक है फिर हम लोग फिर से वो पुराने लहंगे वाले लड़की के मर्डर केस को ओपन करते हैं और देखते है की क्या पता चलता है क्या पता हमें उस केस से कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाए और हाँ चेतन अचानक से बोल पड़ा अगर ऐसा है तो हमें मकबरे में चोरी करने वाले लोगों का भी पता लगाना पड़ेगा हमें पुलिस रिकॉर्ड चेक करना होगा हो सकता है कि कोई ऐसी चोरी हो जो पुलिस रिकॉर्ड में है और वो इन मर्डर केस से कनेक्टेड हो नैना ने ना ना चेतन की बातों से सहमति जताते हुए कहा और साथ ही उसे इस खान की जिम्मेदारी भी सौंप दी अच्छा जतिन तुम ये लहंगे वाली लड़की के मर्डर केस की जाँच करोगे जो कुछ भी अभी तक इस केस के बारे में पता है और जो नहीं पता है वो सब पता लगाओ तुम और विक्रांत तुम नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मर्डरर चोरी के सामान को बेचने के लिए मार्केट जरूर जाता होगा मुझे लगता है कि ये सब सामान चोर बाजार में ही बिकता होगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए नैना की बातों से सहमति जता दी वैसे विक्रांत का मन उन्नीस में हुए उस लड़की के मर्डर केस की जांच करने का था। लेकिन अब चूंकि नैना ने उसे ऑर्डर दे दिया था तो फिर वो उसे मना भी नहीं कर सकता था। मैं और राघव मिलकर मिस्टर अयर के दोनों कलीग के बारे में पता लगाएंगे क्या पता उन लोगों को किसी ने किडनैप करके रखा हो और उनकी जान खतरे में हो नैना ने आगे कहा और हाँ सुनिधि तुम तुम यहाँ ऑफिस में बैठकर हेडक्वार्टर से आने वाली सारी अपडेट पर नजर रखोगी जैसे कुछ पता चलता है तुरंत ही हमें इंफॉर्म करोगी ओके ओके मैम सुनीदी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ओके फिर सब लोग जाओ अपने अपने काम पे ऑल द बेस्ट विक्रांत पुलिस स्टेशन से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा था रात काफी हो चुकी थी और अभी तक मुंबई में बारिश रुकी नहीं थी बिजली के कड़कने के साथ ही अभी तक काफी तेज बारिश हो रही थी सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ था रोड पर घुटनों तक पानी लगा हुआ था ये तो अच्छा हुआ कि विक्रांत आज अपना छाता लेकर ऑफिस गया हुआ था वो पुलिस स्टेशन से घर तक पैदल ही चलते हुए जा रहा शायद पैर पानी में भीगा होने की से उसे हल्की सर्दी लग गई थी छींक आने के साथ ही उसका अदृश्य शक्ति का सिस्टम भी एक्टिव हो गया उसे अगले दिन का कोडवर्ड मिल गया नया कोडवर्ड था चंद्रमा और पानी इस कोडवर्ड के मिलने से विक्रांत को थोड़ी निराशा हुई दरअसल वो इस वक्त बेहद सीरियसली केस पर काम कर रहा था और उसे उम्मीद थी कि अदृश्य शक्ति उसे कोई ऐसा कोडवट दे जिससे उसका काम आसान हो लेकिन अब इस कोडवट के मिलने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि अभी इस केस में कोई खास सफलता नहीं मिलने वाली है और अगला दिन बेकार ही जाने वाला है कोडवट के बारे में सोचते ही उसे याद आया कि पिछले दिन जब माँ नाना के घर जाकर ज्योतिष वाली किताब ढूंढने की कोशिश कर रही थी तब उन्हें कुछ पता नहीं चला था यहां तक कि उनके भाई को भी इस खास किताब के बारे में कोई खबर नहीं थी माँ काफी दिनों तक मामा के घर रहकर किताब के बारे में पता लगाने की कोशिश करती रही लेकिन कुछ पता नहीं चल सका था लेकिन बाद में उन्हें कहीं से खबर लगी कि नाना जब जिंदा थे और वो ज्योतिष का काम करते थे तब उन्होंने अपना कोई असिस्टेंट भी रखा हुआ था अभी भी नाना का वो असिस्टेंट जिंदा है उसकी उम्र तकरीबन चौरासी साल है और वो इस वक्त नागपुर में कहीं रहते हैं माँ किताब के बारे में पता लगाने के लिए उनके पास भी जाने वाली थी लेकिन विक्रांत ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया था वो खुद ही वहाँ जाने का प्लान बना रहा था विक्रांत नागपुर के लिए निकलना पड़ गया था उसे नागपुर जाने का प्लान उस वक्त कैंसिल करना पड़ गया चंद्रमा और पानी विक्रांत मनी मन सोचने लगा चंद्रमा मतलब पैसा और पानी मतलब लड़की पिछले महीने विक्रांत को जिम से तकरीबन एक लाख पचास हजार रूपए का फायदा हुआ था और उस वक्त भी विक्रांत को चंद्रमा कोडवर्ड मिला हुआ था इसके भी पहले जब उसे चंद्रमा कोडवर्ड मिला था तब उसे बैंक का सीरियल मर्डर केस सॉल्व करने का इनाम मिला था लेकिन वो केस भी बहुत बड़ा था और उस केस पर अकेले विक्रांत ने नहीं बल्कि सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने खूब मेहनत की थी और जो पैसे इनाम में मिले थे वो भी बहुत ज्यादा नहीं थे फिर भी जितने पैसे मिले थे विक्रांत ने सारे पैसे सभी इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में बांट दिए थे उन पैसों को विक्रांत अकेले नहीं रख सकता था क्योंकि तो उस केस को सॉल्व करने के लिए सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी जान दाव पर लगाई हुई थी। संगीता और श्रेय राव जैसे ऑफिसर तो वहाँ जहरीली गैस की चपेट में आकर हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे ऐसे में उन्हें उनका हिस्सा देना जरूरी था खैर अभी विक्रांत के पास वो पुराने वाले नोट भी पड़े हुए है जो मिस्टर मलिक ने उसे इनाम के तौर पर दिए थे उस पुरानी करेंसी को बेचकर भी विक्रांत अच्छी खासी कमाई कर सकता है लेकिन अभी विक्रांत को उसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है उस पुरानी करेंसी को विक्रांत ने बाद में किसी इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा हुआ है और अभी तो उसे पैसों की कुछ खास जरूरत भी नहीं है ऐसे में विक्रांत ने इस पुरानी करेंसी को फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर में रख दिया था अब बैंक का लॉकर सिस्टम भी अपडेट हो चुका था ऐसे में उसकी करेंसी अब यहाँ सेफ थी पानी मिला था, जिसका मतलब लड़की से था पिछली बार जब विक्रांत को यह कोडवर्ड मिला था, था रास्ते में वो लेडीज कैब ड्राइवर मिली थी वो जिस तरह से विक्रांत से बात कर रही थी उसे देख कर विक्रांत को पता चल गया था की ये लड़की उसमें इंटरेस्ट ले रही है अगर विक्रांत ने भी थोड़ा कदम आगे बढ़ाया होता तो फिर अब तक वो दोनों किसी होटल में पड़े होते लेकिन अब विक्रांत सिर्फ नैना को चाहता है और सिर्फ उसी पर फोकस रहना चाहता है और किसी भी लड़की के चक्कर में पड़कर वो अपने इस रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता ऐसे में जब आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पानी को तो आज जिस लड़की के साथ उसका कनेक्शन होने वाला है वो सिर्फ नैना ही है उसे उम्मीद थी कि आज उसे नैना को थोड़ा और करीब से जानने का मौका मिलेगा अभी विक्रांत तो अपने घर पहुंचा ही था उसे अपने घर के नीचे खड़ी एक लड़की दिखी और फिर उसकी सारी उम्मीद बरसात के पानी में मिल गई विक्रांत को यह बात समझने में तनिक भी देर देना लगी कि आज अदृश्य शक्ति उसके लिए जिस लड़की को भेज रही है वो कोई और नहीं बल्कि जीनत थी जीनत इस वक्त विक्रांत के घर के नीचे वाले फल के दुकान के सामने खड़ी थी और वो किसी को फोन कर रही थी अचानक से विक्रांत के फोन की घंटी बज उठी और जब उसने फोन निकाल देखा तो उस पर लिखा था जीनत कॉलिंग